ओम ध्य ज्ञानंजन शाख चक्षुर्मी तेन थम गुरवे नम श्री चैतन्य चरितमच आदिली प्रथमध्याय श्लोक और भी है <laughs> कितने दिन हुआ थिस? श्लोक पर हम तीन दिन हो गए ये दो दिन और कल वो आचार्य उपास ही विषय उस तो और भी भवना है इस विषाव विषय के बारे में आचार्य मांग विजानी याद मान्य चेतना मर्थ्य बुद्धिया सूथ सार्वदेव मयो गुरु भगवान श्री कृष्णा कहते हैं आचार्य नहीं जैसे समान देना चाहिए और कभी भी इनको अपमान नहीं देना इनको ईर्ष्या नहीं करना इनको साधारण व्यक्ति जैसे नहीं मानना क्योंकि वे सभी देवताओं के प्रतिनिधि है भ्रमश वास्तविक वैदिक दर्शन है अचिंत्य भेद भेद जिससे स्थापित है कि सब कुछ भगवान से भिन्न और अभिन्न है रघुनाथ दस को स्वामी भी स्थापन करते हैं कि ये सदगुरु की वास्तविक स्थिति है और की शिष्य का कर्तव्य है सदैव गुरु का ध्यान करना इनके घनिष्ठ संबंध मुकुंद के साथ ऐसे जीव गोस्वामी इनके भक्ति संग्राट में स्पष्ट व्याख्या कहते हैं कि शुद्ध भक्तों दृष्टि की गुरु और महादेव शिव भगवान कृष्ण के एक होने से इनके प्रिय संबंध भगवान के साथ के अनुसार नहीं है कि वे पूर्ण रूप से इनसे अभिन्न हैं ऐसा नहीं है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री राजीव गोस्वामी के अनुसार विश्वनाथ चक्रवाती और सभी आचार्यों तो एक ही तत्व स्वीकार करते हैं इनके गोरभाष्ट में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि समस्त शास्त्रों का सिद्धांत कि गुरु भगवान से अभिन्न है क्योंकि वे भगवान के फ्रेश सेवक हैं। गौर करिय वाइषण अफगान इसलिए शिल गुरुदेव की उपासना करते हैं इनके सेवक भगवान के रूप में सभी पुराण भक्ति शास्त्र में और आधुनिक युग में श्री नरो ठाकुर शिल भक्तिनव ठाकुर आदि शुद्ध भक्तगण के ज्ञान गीति में शिल गुरुदेव श्रीमाती राधिका की प्रिया रूप में अथवा शिल नित्यनंद खगो के प्रखट प्रतिनिधि रूप में स्वीकार करना है तो अचिंत्य भेद भेद था वास्तविक वैदिक दर्शन है अचिंत्य भेद भेद था तो वैदिक वाणी क्या है वैदिक शास्त्र विशाल है और उसमें बहुत प्रकार का उपदेश में होते हैं वैदिक शास्त्र मतलब मूल वेद है चतुर्वेद उपवेद है वेदांग है पुराण शास्त्र है महाभारत रामायण और वैदिक शास्त्रों की दूसरे दूसरे शाखा में ऐसा लगते हैं कि दूसरी दूसरी प्रकार की वाणी होती एक जायगा मैं कहना है कि याज्ञ करो पुण्य करो और ऐसे स्वाग जाओ स्वाद में विशाल सुख भोग करो वो काम करने कर ऐसे में लेकिन ज्ञान खंड में ये विचार है कि स्वाग लोकम विशालम क्षीण पुण्य लोकम विषां कि स्वार्थ जाने से क्या फायदा है क्योंकि जब पुण्य फल क्षीण होते फिर वहां पर होता तो ऐसे ही दूसरी दूसरी वाणी होते वेदिक शास्त्र से स्थापन कहते हैं कि स्वर जाना जीवन का उद्देश्य कोई कोई बोलते हैं कि निर्विशेष ज्योति में लीन हो जाना यही जीवन की संसिधि है यहाँ कोई कोई बोलते हैं वैष्णव का कि नारायण की सेवा यही शास्त्र का मूल सिद्धांत है वेद व्यास वैसे लगते हैं। है वेदे रामायण चुराण भारत तथा आदवंते मध्ये हरि हरी सर्वत्र गये कि सभी शास्त्रों में सभी प्रकार के शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की वाणी नहीं है एक प्रकार खाली हरी गीति होती है हरी प्रशंसा और कोई दूसरा वानी, दूसरी वाणी नहीं है तो मूर्खों की दृष्टि में और ये वाइदिक रहस्य है कि मूर्खों की दृष्टि में ऐसा देखते हैं कि ऐसे उपदेश है तो काम खान पालन करो पुण्य कर्म करो और ऐसे ही स्वाद लेकिन वास्तव में ऐसा कोई उपदेश नहीं है शास्त्र एक ही उपदेश है सावधान सावधानांतरित लेकिन अगर वो शास्त्र तो आचार्य के निर्द के अनुसार हां स्वीकार नहीं करते हैं अगर शुद्ध वैष्णव वेद परांगत आचार्य के मार्गदर्शन के द्वारा हम शास्त्र को ग्रहण नहीं करते हैं तो हम वास्तविक मार्ग नहीं मिलेंगे तो विभ्रमित व्यक्ति हमारे भ्रम सुधार नहीं कर सकते तो इसलिए गुरु धर्मदार्शी होना चाहिए शास्त्र में क्या है वो जानते हैं और हमको सूचित करते ये गुरु का कर्तव्य है तो वैदिक वाणी क्या है वो वो है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश की जीव कृष्ण के दास है जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति तो ये इच्छे धन्य महाप्रभु का अचिंत अच्छा भेद भेद थे ये अचिंत अच्छा भैर भेदवाद भेद नहीं है दूसरा दूसरा वाद है मायावाद कर्मवाद ज्ञानवाद लेकिन ये तत्व है वाद ने वाद का मतलब एक मत जैसे लेकिन ये अचिंत अच्छा भैरभे भेद तत्व ये तत्विक, ये तत्व है तत्विकथ्य मतवाद नहीं है तथ्य तो कि जीव कृष्णदास है यही वास्तविक वैदिक सिद्धांत है लेकिन यही सिद्धांत में भी कुछ शाखा है सबसे जनप्रिय मत है वैदिक ज्ञान के प्रसंग में वो मायावाद अद्वैत मायावाद्वैत केवलाद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद शंकराचार्य का शंकराचार्य का वाद है कि केवल अद्वैत अद्वैत द्वैत, अर्थात की दो तत्व है दो वास्तव है तो वो ब्रह्म है शंकराचार्य का बात? शंकराचार्य कहते कि वास्तव में सब कुछ एक है और दो देखना मैं और आप मैं और भगवान तो क्योंकि एक जीव से दूसरा जीव एक जीव से दूसरा वस्तु एक जीव से भगवान अगर हम भेद देखते हैं वो ब्रह्म है। ये शंकराचार्य का दर्शन लेकिन उसमें बहुत भू है शुरू से लेकर अंत तक वो पूरा दर्शन भू है शंकराचार्य कहते हैं कि अभी हम माया से हम सोचते हैं कि भेद है देखिये मुक्त मुक्ति प्राप्त होने से हम साक्षात क्या करेंगे कि हम नहीं है तो शंकराचार्य का प्रचार में मुक्त अवस्था और बद्ध अवस्था में भेद है है तो वो एक भेद है वो बहुत बाघ चतुरी से प्रयास करते हैं स्थापना करने की सब कुछ एक ही है और ऐसे मायावादी या अद्वैतवादी कहते हैं कि गुरु भगवान से अभिन्न है पूर्ण रूप में कुछ भेद नहीं है वो मायावादी कहते हैं कि दंड गहे नरो नारायण भवेत कि खाली धम्भ ग्रहण करने से संन्यास ग्रहण संन्यासी होने से नर नर नारायणा होते हैं हरे कृष्ण तो नर तो कभी भी नारायण नहीं हो सकता तो क्या होते हैं आप बनार स्वर तो कितना नारायण है बनारस में बहुत खेतते हुए नारायण और रास्ते में घूमते हैं चपाती मांगने के लिए <laughs> नमो नारायण एक और दो सन्यासी का मिलन होते हैं रास्ते नम, नमो नमो नारायण नारायण आप तुम कैसे? से हो किसी को आप नहीं बोलते तुम कैसे हो सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ सारदे है वो पीठ में कुछ दर्द है मुझे डॉक्टर जाना पड़ेगा <laughs> तो कैसे ना तो यही धारणा खू धारणा भू धारण रखे हुए एक बहुत अच्छा शब्द है बकवास नॉन सेंस नो सेंस शुद्धा लेकिन बहुत जनप्रिय है ज्यादा लोग सोच सोचते कि नारा और नारायण एक ही है हम भगवान से अभिन्न है जितने भी सं हैं और जितने भी जितने भी हम भोचिक प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं फिर भी हम से हम भगवान तो ये सही नहीं है हम भगवान के दास और कि हम भगवान की सेवा के ये तथ्य स्वीकार नहीं करने से हम इस भौतिक जगत में पुनरापी मरनम पुनरापी जननम पुनरापी मरनम पुनरापि जननी थे शयनम हम संसार चक्र में बहुत प्रकार की दुख मिलते हैं और माया का अंतिम फान क्या बोलते हैं हिंदी में शांत फान पकड़ फान बंगाली शब्द माया का अंतिम पकड़ है जीव को प्रेरणा करना मैं भगवान हूं तो पूरा जगत को देख लिया था और यही से ध्यान निष्कर्ष किया मैं भगवान हूं लेकिन समय नहीं है मेरा अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ तो मैं भगवान हूं लेकिन डेंटिस्ट <laughs> के पास जाना है क्या भंडार में तो वास्तविक वैदिक दर्शन है जीव अपना है अनु अर्थात तुच्छ और भगवान ही विभु महान चीफ भगवान का सेवक है तो वैष्णव दर्शन में कुछ भेद हैं चार वैष्णव संपदाएं हैं एक है शुद्ध द्वैत शुद्धाद्वैत है शंकर्य की भूधारणा कि सब कुछ एक ही है और माघ्वाचार्य का दर्शन है सब कुछ एक ही नहीं है द्वैत सब कुछ एक नहीं भेद है एक जीव से दूसरा जीव है भेद जीव से जड़ भेद है एक जड़ वस्तु से दूसरे जड़ वस्तु में भेद है ईश्वर और जीव में, और में और भेद, भेद जीव है ईश्वर और जड़ में भेद है और स्वागत भेद विगत भेद अर्थात एक श्रेणी जैसे गाय तो सब गाय तो गाय है लेकिन एक गाय से तो दूसरा गाय से अलग है और अपने शरीर में भी भेद है तो ये पूरा शरीर एक शरीर है लेकिन सिर और अंगुल तो एक ही नहीं है तो ऐसे माध्वाचार्य का विश्लेषण है कि सर्वत्र सब विषय में भेद का विचार होना चाहिए और ईश्वर और जीव तो कभी भी किसी प्रकार से नहीं एक ही नहीं मानना चाहिए और रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वित कि एक प्रकार से सब कुछ एक है फिर भी सब वस्तु की विशेषता है और ऐसे भगवान के विशेष गुण है और जीव के विशेष गुण है तो वैसे भेद होते हैं शरीर शरीर भाव का मनुजाचार्य का उदाहरण है कि जैसे भौतिक स्थिति में जीव देही है और देहा है शरीर और शरीर शरीर का मालिक है और आत्मा और शरीर है तो वैसे भी भगवान विश्व का शरीर ही जैसे है तो ऐसे कुछ भेद स्थापन किया और निम्बा का चाय का द्वैताद्वैत भाग जो ये अचिंता भेद जैसे है तो ऐसे ये सब वाइश दर्शन है चैतन्य महाप्रभु पूर्ण सिद्धांत दिया है अच्छि छ भेद भेद कि एक दृष्टि में जीव और भगवान एक ही है मतलब गुण में भगवान व्यक्ति है और सब जीव व्यक्ति है सबका स्वभाव है सच्चिद आनंदमान सत मतलब सनातन चित, ज्ञानमन चेतनमय और आनंदमय लेकिन भगवान असीम स्वाधीन है और जी बहुत थोने से सीमित होते हैं और अधीन होते हैं तो ऐसे एक दृष्टि से भगवान और जीव एक ही है लेकिन दूसरी दृष्टि में एक नहीं है तो ये अचिंता भेद, भेद होते और अभेद भी होते तो सबसे महत्वपूर्ण है भेद हम भगवान से अलग है अगर हम अलग नहीं होते तो कैसे इनकी सेवा करने हैं लेकिन एक प्रकार और एक प्रकार से भी भगवान और शुद्ध जीव एक ही है जीव तो शुद्ध है लेकिन अभी हम अशुद्ध बद्ध अवस्था में है लेकिन शुद्ध जीव की पूरी भावना सभी इच्छाएं है केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि करने के लिए संतुष्ट करने के लिए तो और कोई दूसरी इच्छा नहीं है तो ऐसे भावना से भावना में जीवा और भगवान अलग नहीं है भगवान कृष्ण है भोगता भोगी और जीव है तो जीव सब कुछ करते हैं भगवान का भोग करने के लिए और भगवान सब कुछ करते हैं वो सेवा ग्रहण करने के लिए तो ऐसे प्रभु और दास तो दोनों के उद्देश्य एक ही है तो ऐसे शिष्यों गुरु गुरु को भगवान जैसे मानते इनकी पूजा करते हैं भगवान की जैसे लेकिन सदगुरु कभी भी प्रचार नहीं करते कि मैं भगवान के समान हूं प्रचार करते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं और सब भगवान के अलावा सब भगवान के सेवक हैं तो गुरु को इतने समान देना है भगवान श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार जो इस श्लोक में खेन्न है आचार्य अवमान भी जानी और नाव मान नहीं तक लेकिन शिष्य जानते है गुरु से सीखते हैं कि गुरु कृष्ण जैसे से पूज्य है और कृष्ण से और भी पूज्य है लेकिन गुरु सेवा के और भगवान सेव्य है सेव्य का मतलब सेवा का विषय है मुकुंद राघुनाथ दास का कहते हैं कि गुरु इतने पूज्य है क्योंकि वे मुखन भगवान कृष्ण के अति प्रिय हैं और विष्णु अक्षा के बटी ठाकुर भी कहते हैं साक्षात समस्त शास्त्र भव्य किंतु प्रभो या प्रिये गुरु श्री चरण ये किंतु शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु भगवान जैसे मानना है किंतु और भी भवन है मायावादी कहते हैं तो गुरु भगवान से अभिन्न है और खाली वो बहुत और कुछ नहीं तो हम भी बोलते हैं लेकिन किंतु भी बहुन है और भी विचार है तो विचार है कि भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान के अति प्रिय है हम ऐसे देखते हैं अगर हमारे घनिष्ठ बंधु है या ऐसे पीते जी अगर कोई हमको निंदा करते हैं हम सहन न कर सकते लेकिन अगर कोई भी हमारे पिता पिताजी को निंदा करते हैं, तो हम और गुस्सा होते ना क्यों क्योंकि पिताजी को हम इतना स सम्मान देते हैं कि अगर कोई हमको कुछ गाली देते ठीक है लेकिन अगर पिताजी को गाली देना है तो बहुत नाराज होना चाहिए तो ऐसे भी भगवान कितने निंदा से हमला करते वो सब नास्तिक बहुत कोई भगवान नहीं है भगवान मार गए हैं कृष्णा के रोड कितने लोग इतना पकवास बोलते कृष्णा तो वे है झूठ बोलने वाला तो हरे कृष्णा तो कृष्णा भगवान सहन करते लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनकी भक्तों को अपराध करते तो भगवान कृष्णा बहुत बहुत गुस्सा होते इसलिए भगवान को अपराध करने से वैष्णव अपराध और भयानक है वो क्या है नरोत्तम दास क्या कहते हैं तारे हरे ना हम्म हरिस्थाने अपराधे तारे हरे ना तुम्हार स्थाने अपराधे नहीं परित्र तो शुद्ध वैष्णव के चरण में ये निवेदन करते हैं कि अगर हम भगवान का अपराध करते अपराध नहीं करने चाहिए लेकिन अगर करना है तो हरि नाम से हम अपराध से मुक्त हो सकते थोमा स्थान है हरिस्थान है अपराध है चार हरिनाम थोमास वैष्णव चरण पर अगर अपराध करने नहीं पड़ी करना तो करना संभव नहीं है तो वो शास्त्र में तो कैसे दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध शक्तिमान सिद्ध योगी अम्बरीश महाराज के चरण पर अपराध किए तो वैकुंठ था राक्षस मिलने के लिए लेकिन भगवान विष्णु स्वम कहे कि मैं भी समर्थ नहीं हूं तुमको व्रक्षा देने के लिए तो मेरे भक्त को अपराध किए तो उनके पास जाना चाहिए क्षमा मांगने के लिए दूसरे उपाय नहीं है तो ऐसे ये बहुत गहरा विषय है <laughs> अचिंछ भेद भेद तो कैसे भक्तों भगवान से और पूज्य है लेकिन नहीं है कि गुरु स्वयं भगवान है तो ये भगवत एक परिप्रेक्ष में बहुत सरव है कि कृष्ण ही भगवान हम सब सेवक है अभी हम माया ग्रस्त है माया कबाव में लेकिन हरि नाम करने से गुरु वैश्व की कृपा मिलने से हम सरलता से हमारी सुप्त चेतना कि मैं कृष्णदास हूं तो वो जागृत होगा और, और हम ऐसे मैं कृष्णदास हूं समझ के भगवान के पास जा सकते हैं तो तो वैष्णव दर्शन बहुत ऐसे बहुत सारा है लेकिन बहुत गहरा भी है <laughs> अच्छा भेद अभेद था कैसे सब कुछ भगवान से भिन्न और अभिन्न है तो ये सब विशाल तत्व है सुनु सुखधम शुभ धम भवसार भगवान के बारे में भगवत तत्व सुनने से शुभ होते हैं और सुख भी होते हैं तो कल से आपका शुभ और वास्तविक कृष्ण कृष्णानंदमय सुख प्राप्त करने का अवसर होगा कल से महाराज श्रीमद् भागवत कथा व्याख्या करेंगे विशाल विषय भगवत सात दिन में वो परीक्षित महाराज सात दिन रात भगवत सतव शुक्र को स्वामी से और बीच में कुछ अवकाश नहीं था ब्रेक नहीं था भगवत कथा में वो ब्रेक होते हैं सेवा होते हैं मुफ्त चाय सबके लिए जितने भी हैं तो तो इस भी टी ब्रेक नहीं होगा <laughs> तो आप विचार किसी तो परीक्षित महाराज कितना उत्साहित है सब दिन दिन रात और टी फेना का प्रश्न नहीं था जाओ फेना भी नहीं था तो फिर भी तो श्रीमद् भागवत इतना उसमें वो सब इतना विशाल रूप से विश्लेषित होते है तो फिर भी उसका वो श्रीमद् भागवत का अंत नहीं होते तो देखिए वो चैतन्य चारृत है श्रीमद् भागवत है तो एक श्लोक पर हर हाँ श्लोक पर अर्थात पार् है तो ये सब दिन भगवत कहता, था आचार्यो का साक्षात का हम खो वम को ज्ञान देते हैं कैसे प्रति श्लोक समझना है और हर श्लोक में इतने सा ज्ञान है ज्ञान और ज्ञान का माता पै की कृष्ण भगवान है तो श्रीमद् भागवत ऐसे अपार है ऐसे नहीं सोचना कि सात दिन नहीं हम श्रीमद् भागवत ज्ञान कथन करेंगे फिर हम वापस क्रिकेट देखेंगे ऐसा नहीं है तो कृष्ण तुल्य भगवत विभु सार्वाश्रय अक्षरे नाना अर्थ तो श्रीमद् भागवत कृष्ण भगवान जैसे विभु सार्वाश्रय सबको आश्रय देता है श्लोक में अक्षर में नाना अर्थ को असीम असंख्य अर्थ है तो इसका अर्थ नहीं है कि अपनी कल्पना के अनुसार हम श्रीमद भागवत का अर्थ दे सकते हैं ऐसा नहीं है तो श्रीमद भागवत गुरु साधु और शास्त्र सिद्धांत के अनुसार समझना चाहिए श्रीमद् भागवत कोई मनोरंजनी विषय नहीं है परीक्षित महाराज जैसे श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए परीक्षित महाराज क्यों सात दिन नि जाओ बैठ के इतना उत्साहित है श्रीमद भागवत सुनने के लिए क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि जीवन की संसिद्धि है शुद्ध हरिकथा श्रवण करना तो कल से भगवत कथा आयोजित होगी तो हरी कथा सुनना चाहिए आत्म आत्मशुद्धि के लिए जैसे कि हम जीवन की संग सिद्धि में प्रगत हो श्रीमद भाग अगर हम धार्मिक मनोरंजन के लिए सुनते हैं तो कुछ पुण्य होगा वो टीवी देखने से अच्छा है लेकिन अगर हम शुरू से यही विचार से सुनते हैं कि श्रीमद भागवत सुनना है आत्मशुद्धि के लिए खिश्चि भक्ति में प्रजात होना के लिए भगवान के बारे में सदाईव सुनना चाहिए ऐसे कि वो सात दिन के बाद एक्चुअली आठ दिन हो गए नहीं? सात दिन। सात दिन, एक से सात, सात, सात, तो उसके बाद हम और होंगे सुनने के लिए और सेवा के लिए तो फिर हम श्रीमद् भागवत श्रवन करना का वास्तविक फव मिलेंगे हरे कृष्ण तो कब आप एक वास्तविक सही सुन सुन शुद्ध हिंदी नहीं मेरी टूटी फूटी हिंदी के लिए आप जरा सा हरे कृष्ण क्या प्रश्न है तो सबसे अच्छा है ऐसे प्रश्न नहीं पूछना सबसे अच्छा है यही प्रश्न पूछना कि कैसे हम अपराध नहीं करेंगे नहीं।, नहीं है कि महाराज में अपराध करूंगा उसके बाद क्या करूंगा हम्म महाराज आपको गाली दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा ऐसे कभी कभी होते हैं कि हम वैष्ठ के साथ रहते हैं और कभी कभी मथांतर होते हैं या दूषित भावना से दूषित प्रवृत्ति से हम कुछ बहुत जो नहीं बोलना चाहिए तो अभ्यास अभ्यास करना चाहिए जैसे कि वैसे नहीं होगा लेकिन आगा पूर्वाभ्यास से हम कुछ कहते हैं जो नहीं करना चाहिए अनुच्छेद व्यवहार कहते हैं तो वो वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए और इनसे क्षमा माना है और इनकी कुछ विशेष सेवा भी करना चाहिए ऐसा बहुत है लेकिन स्वयं बहुत वैष्णव आप पर हूं आप महाराज का चरित्र देखिए वास्तविक वाइष्णव है सरव नम्र तो वैष्णव की वाणी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन वैष्णव चरित्र से तो इनके व्यवहार से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप देखिए आप जैसे होते है। तो कुछ वाइस जो सेवा में अशांत होते हैं हनुमान जैसे लेकिन सामान्यत भक्ति प्रचार शांत स्वभाव से होने चाहिए और एक उदाहरण है जगन्नाथ दास रामानंद प्रभु इतने साल से यहाँ पर प्रचार करते हैं बहुत स्थिर है इस सेवा में बहुत शांत स्वभाव है साधु स्वभाव ऐसा तो सच्चा है ना हम भाग्यवान है नहीं ऐसे संग में हरे कृष्ण